जिज्ञासा माया ब्रह्म की शक्ति है और शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती तब माया के दोष ब्रह्म में तो नहीं आ जाएंगे समाधान माया कल्पित है और ब्रह्म अधिष्ठान है वस्तुतः कल्पित वस्तु अधिष्ठान में होती ही नहीं जहाँ ब्रह्म है वहीं माया दिख रही है पर माया का स्वतः अस्तित्व नहीं है एक ही अस्तित्व जिसको हम ब्रह्म कहते हैं उसी में सभी का अस्तित्व कल्पित है चाहे माया का हो या जगत का जैसे दर्पण में दिखने वाले सभी चित्रों का अस्तित्व दर्पण में कल्पित है और स्वर्ण में सभी आभूषणों का अस्तित्व कल्पित है एवं मृत्तिका में सभी घड़ों का अस्तित्व कल्पित है इसी प्रकार एक परमात्मा में एक ब्रह्म में सभी का अस्तित्व कल्पित है माया का पृथक अस्तित्व नहीं है और उसका गुण धर्म ब्रह्म में प्रवेश नहीं करता क्योंकि कल्पित का गुण धर्म अधिष्ठान को छू भी नहीं सकता भले ही दर्पण को सामने रख कर लोग उसमें अपना मुख में देख कर कहें कि हम सुंदर हैं असुंदर हैं पर दर्पण से पूछो तो कहेगा कि कभी कोई भी मुख हमारे भीतर आया ही नहीं चलचित्र के पर्दे पर धू धू कर अग्नि देख सकते हो पर पर्दा उससे गर्म नहीं होता है अधिष्ठान में कल्पित वस्तु के गुण धर्म अधिष्ठान को छू भी नहीं सकते इसलिए माया का कोई भी कार्य ब्रह्म को स्पर्श तक नहीं कर सकता ब्रह्म तो असंग है। जिज्ञासा वेदांत मतानुसार चेतन में कोई समस्या ही नहीं है और जड़ समस्या का अनुभव नहीं कर सकता फिर यह समस्या की अनुभूति किसको होती है समाधान समस्या की अनुभूति जड़ चेतन की ग्रंथि में होती है जैसे आपको भय कब होता है जब रस्सी में सांप दिखाई देने लगता है सांप वहाँ है नहीं पर भय तो होता ही है इसी प्रकार मैं को शरीर के सांस जोड़ने से ही भय होता है अन्यथा एटम बम भी क्या करेगा आपका यह चिचड़ ग्रंथि ही समस्या का मूल है आप चेतन है आप में कोई समस्या नहीं है इस स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ मैं को जोड़े बिना आप में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती